अनंत फल कहे गए अनंत कर्म क्या वेदोक्त सभी कर्मों में जो अनंत फल कहे गए हैं किसके अब कर्मों के वैसा लगा लेना वेदोक्त सभी कर्मों के जो अनंत फल कहे गए हैं आया चेत तानी न अपेक्षण थे यदि उनकी अपेक्षा नहीं होती है क्या चेत तानी न अपेक्षण थे तानी से क्या लेना है तानी फलानी

यदि उन फलों की अपेक्षा नहीं है तो तानी किमर्थम ईश्वराय तो ईश्वराय का अर्थ है ईश्वरार्पित बुद्धि से उनका अनुष्ठान क्यों करना ईश्वरार्पित बुद्धि से उनका अनुष्ठान क्यों करना अथवा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए उनका अनुष्ठान क्यों करना इति तथ क्या पंक्ति लग जाएगी दोबारा लगाना

वेदोक्त सुवे सु कर्म वेदोक्त सभी कर्मों के जो अनंत फल कहे गए हैं, वेदोक्त सभी कर्मों के जो अनंत फल कहे गए हैं यदि उन फलों की अपेक्षा नहीं होती है तो तानी किमर्थम ईश्वराय तो कर्माणि वे कर्मे, ईश्वराय का क्या अर्थ है ईश्वर की आराधना के लिए या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वर की प्रसन्नता के लिए तान कर्माण किमर्थम

उन कर्मों का अनुष्ठान क्यों करें यदि अपेक्षा अच्छा नहीं है तो उनका अनुष्ठान क्यों करें ये शंका हुई इस पर कहते हैं सुनो सुनो, मतलब ऐसी उच्चतेंका होने पर कहते हैं उसे सुनो किसे सुनो समाधान को देखो। यावा नर्थ दे ये देखो या वानदाने सर्वतः ब्राह्मण से विधानता लगाइए

उदपाने उदाने उपान का अर्थ होता है छोटा जलाशय जैसे कोई वापी हो कूप हो वापी कूप या छोटा सा जलाशय ऐसा उदपाने यावान अर्था छोटे से जलाशय में यावान करते जितना अर्था जितना प्रयोजन सिद्ध होता है छोटे से जलाशय में क्या प्रयोजन सिद्ध होगा स्नान करना

वस्त्र धोना पानी पीना यही है ना कि छोटे से जलाशय में स्नान करना जल पीना आदि जितना प्रयोजन सिद्ध होता है रहता हुआ तो देखेंगे सर्वतः संप्रतोद केवान और फिर अर्थ को जोड़ लेना सर्वतः सम्प्रितके तो एक अर्थ है सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में सब ओर से परिपूर्ण ये बड़ा जलाशय हो गया

सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय में तावान अर्था उतना प्रयोजन सिद्ध हो जाता है मतलब छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन सिद्ध होता है तो बड़े में उतने बड़े में तो बहुत प्रयोजन सिद्ध होंगे पर छोटे से जितना प्रयोजन सिद्ध होगा वो बड़े से सिद्ध होगा कि नहीं होगा होगा यही मतलब है की उद्यवान अर्था की लघु जलाशय में जितना प्रयोजन सिद्ध होता है सर्वतः संपान अर्थात सब ओर से परिपूर्ण

महान जलाशय में तामान उतना प्रयोजन सिद्ध हो जाता है बस समझ में आती है ज्यादा ही सिद्ध हो जाएगा तो लघु जलाशय का जो प्रयोजन है वो उसमें सिद्ध हो जाता है लगाइए तामान हो गया अब लगाइए सर्वेशु फिर अर्था को यहाँ जोड़ेंगे कि संपूर्ण वेदों में जितना प्रयोजन सिद्ध होता है या संपूर्ण वेदों से जितना प्रयोजन सिद्ध होता है बिजानेता ब्राह्मण से

बिजानता ब्राह्मण का अर्थ है बिजानता का अर्थ है परमार को जानने वाले परमार्थ कौन है आत्मा आत्मा को जानने वाले ब्राह्मण का ब्राह्मण हस्तकार कर करते हैं आत्मा को जानने वाले सन्यासी का यहाँ लिए, यहाँ रामुष वास्तव में क्या है वेदज्ञ अर्थ किया है की कि मुमुखु किया है सब कुछ है या वेदज्ञ या मुमु कुछ ऐसे किया उन्होंने मुमुक् किया होगा

अब देखना बीजानता ब्राह्मण से को जानने वाले सन्यासी का या संपूर्ण वेदों से जितना प्रयोजन सिद्ध होता है बीजानता ब्राह्मणस से आत्म तत्व को जानने वाले सन्यासी का उतना प्रयोजन सिद्ध हो जाता है कहने का मतलब यह है आत्म तत्व को जानने वाला जो सन्यासी है

आत्मा का जानने वाला है आत्मा का ज्ञान उसके पास है तो उस ज्ञान से सभी प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं मतलब वेदों में क्या है कि काम कर्म कहे गए हैं स्वर्ग स्वर्ग पुत्र पशु आदि की प्राप्ति के लिए बहुत से कर्म कहे गए हैं तो उनसे जो फल मिलता है तो ज्ञान का फल यदि मोक्ष हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए सब कुछ मिल गया किसी को यदि सौ रुपये मिल गए तो एक रुपये दो रुपये तीन रुपये नहीं मिले क्या सब मिल गए ना

तो मोक्ष प्राप्त हो गया तो कुछ भी बाकी हाँ नहीं, नहीं। क्योंकि परम सुख मिल गया अब वो कुछ चाहेगा ही नहीं दूसरा वही इसका मतलब है लग जाएगी पंक्ति यथालोके जैसे लोक में उदफाने है ना उदफाने का अर्थ है परछिन्न उदके है मतलब क्या है परछिन्न उदकाह है ना अल्प जल है जिसमें लघु लघु जलाशय लघु जलाशय

अब कैसे कुप तड़ाग आदि लघु जलाशय कौन होता है कुप हाँ और छोटा तालाब लेना है आदि से बापी कुप तड़ाग आदि अनेक छोटे जलाशय में कुप तड़ाग आदि अनेक छोटे जलाशय में यावान करवास या परिमाणा या जितना जितना स्नान पान आदि अर्थाकर्थ है फलम फलम करते प्रयोजनम जैसे लोक में

तड़ागादी अनेक लघु जलाशय में जितना स्नान पान आदि प्रयोजन सिद्ध होता है स्नान पान आदि जितना दो है। है। जलाशय में जितना प्रयोजन सिद्ध होगा वो एक महान तालाब में हो जाएगा ना, एक महान सरोवर में हो जाएगा सरोवार था वह संपूर्ण प्रयोजन सर्वथा सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय में महान

जलाशय में उतना ही सिद्ध हो जाता है उतना ही हाँ सर्वार था वह सभी प्रयोजन वह सभी कौन सा स्नान पाना ली सभी प्रयोजन कौन स्नान पाना ली वह सभी प्रयोजन सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में उतना ही सिद्ध हो जाता है लग गया अनेक जलाशय में स्नान पाना अनेक लघु जलाशय में कितने लघु जलाशय कितने अनेक अनेकअस्मिन का है ना

लघु जलाश मतलब क्या है कि अनेक लघु जलाशय में स्नान पान आदि जो प्रयोजन सिद्ध होता है एक महान जलाशय में वो संपूर्ण प्रयोजन उतना ही सिद्ध हो जाता है लग गया तत्र अंतर तवती अर्थ करना कि अनेक कर लघु जलाशय का प्रयोजन एक महान जलाशय के प्रयोजन में अंतर्भूत है क्या अनेक लघु जलाशय का प्रयोजन

या एक, एक महान जलाशय के प्रयोजन में या एक महान जलाशय के प्रयोजन के अंतर्गत है यहाँ भी तापमान बता रहे हैं तावान का लेना तामान अर्थ उतना प्रयोजन ता, एवं तावान उसका अर्थ है कि उतने परिमाण में ही संपन्न हो जाता है यहाँ विराम कर सकते हैं अब देखो सर्वे सुदेशु

तो किया वेदेश वेदोक्त वेदोक्त सु कर्म क्या हाँ। किया वेदोक्त कर्मों में जो प्रयोजन है यह अर्था यह अर्थाकर्थ किया यथ करु फलम अर्थाकर्थ क्या किया उन्होंने कर्म फलम और ये करु फलम नकुंशक्न शब्द से यत कर दिया तो यह अर्थाकर्थ हुआ यथ करु फलम की संपूर्ण वेदोक्त कर्मो का ये वेदोक्त कर्म है ना

सम्पूर्ण वेदोक्त कर्मों का जो प्रयोजन है अर्थात उन कर्मों का जो फल है सम्पूर्ण वेदोक्त कर्मों का जो प्रयोजन है अर्थात उन कर्मों का जो फल है हुआ फल ब्राह्मणस्व है सन्यासीना ब्राह्मणस्थ का अर्थ है जहाँ जहाँ ज्ञान की बात आएगी मोक्ष की बात आएगी वहाँ भाषाकार को सन्यासी ही मान्य है दूसरा मान्य में अभी ब्राह्मणस्व का अर्थ किया है सन्यासी नाम अनुस मेरी समझ से मुख्यू अर्थ होगा

या तो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म व्यक्त वो वेद ब्रह्मवेत्ता ऐसा ब्रह्म व्यक्ता कुछ होगा अब देखना ब्राह्मणस्त का थिया थिया थिया इन्होंने? और परमार्थ तत्व भी जानता किसको जानने वाला परमार्थ तत्त्व को तर्मार्ण। जानने वाला परमार्थ तत्व का अध्ययन किया है यह अर्थ है की को जानने वाले का जो प्रयोजन है अर्थात विज्ञान फलम विज्ञान का फल विज्ञान का फल विज्ञान मतलब ज्ञान

परमार्थ तत्व को जानने वाले व्यक्ति को किसका फल मिलेगा ज्ञान का फल मिलेगा परमार्थ तत्व को जानने वाला या परमार्थ तत्व के, के परमार्थ तत्व के विज्ञान वाला मनुष्य है उसको विज्ञान का फल मिलेगा तो जो विज्ञान का फल है विज्ञान का फल क्या है मोक्ष विज्ञान का फल क्या है जो विज्ञान का फल तो विज्ञान ध्यान देना की वेदोक्त अन्य वेदोक्त कर्मों के जो फल है

वो क्या है कि अनेक लघु जलाशय से होने वाले फल के समान है अनेक लघु जलाशय से होने वाले फल के Say. समान है प्रयोजन के समान है क्या की वेदोक्त कर्मों का फल और ये विज्ञान का फल मोक्ष जो है ये विज्ञान का फल जो मोक्ष है ना ये कैसा है सब ओर से परिपूर्ण है जलाशय के प्रयोजन के समान है समझी लगाना विज्ञान फल है सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय के फल के समान

क्या कहेंगे सबो से परिपूर्ण महान जलाशय के फल के समान अच्छा अब देखना तावान एक मिनट तस्मिन तावान एवं सम्पद्य थे तत्व अंतर भवती तो तस्मिन कार से ऐसा कर लेना यहाँ पर कि विज्ञान के फल एक फलट

वैसे लगा नहीं मैं आता हूं

बेरोप कर्मों का फल क्या होगा स्वर्ग जी होगा अच्छा और बीजानता ब्राह्मण से परमार तत्व को जानने वाले ब्राह्मण को क्या फल मिलेगा ज्ञान फल मिलेगा मोक्ष फल मिलेगा क्या फल मिलेगा मोक्ष फल मिलेगा ये ध्यान रखना तो मोक्ष फल जो सब ओर से परिपूर्ण

जलाशय से प्राप्त होने वाले फल के समान है सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय से प्राप्त होने वाले फल के समान है तस्मी संपत्ति से इसका से करना कि विज्ञान के फल में उतना फल सिद्ध हो जाता है तस्मीन एक मिनट हाँ विज्ञान ठीक है ठीक है अच्छा तो ऐसा लगा ना

सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय से प्राप्त होने वाले फल के समान जो विज्ञान का फल है क्या कहेंगे सब ओर से परिपूर्ण ये बने टी लगेगी नहीं तो तस्मीन तस्वीन तावादते है नहीं लगेगी उनकी उसमें वो सिद्ध हो जाता है

ठीक है पैराग्राफ में उससे इसकी तुलना करोबारा लगाइए उसको दोबारा लगा लगा देख लो सीधे साथ एक बार जैसे लोक में कूप तड़ग आदि अनेक छोटे छोटे जलाशयों में जितना स्नान पान आदि प्रयोजन

सिद्ध होता है वह संपूर्ण प्रयोजन सकोर से परिपूर्ण बड़े जलाशय में उतना ही सिद्ध हो जाता है हो गया अर्थात उस, उसके अन, उसमें अंतरूत है मतलब नहीं महान जलाशय महान जलाशय के प्रयोजन में छोटे छोटे जलाशयों का प्रयोजन अंतर्भूत है इस बताया ना अच्छा तो सीखे लग जाएगा इतना अंतर है की वहाँ हाँ एक शब्द इसमें ये आ गया है क्या

स्थानीयम लग जाएगा कोई बात नहीं वो लग जाएगा तो अब फिर यदि इसके साथ मिलाना है ना तो विज्ञान का फल ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखना सब और से परिपूर्ण जलाशय जो सब और से परिपूर्ण महान जलाशय है वो फल नहीं है न उससे कुछ और भी फल होता है ना स्नान पान आदि तो यदि उसके साथ विज्ञान फलम का करना है तो फिर विज्ञान रूप फलना पड़ेगा

और विज्ञान रूप फल का फिर फल मोक्ष होगा क्योंकि ये दोनों में प्रथमा भी भक्ति है विज्ञान फलम में और स्थानीयम दोनों में प्रथमा है ना तो जैसे सबूर से परिपूर्ण महान जलाशय स्वयं फल नहीं है ना तो उससे कुछ और फल होता है ना तो यहाँ पर विज्ञान फल का अर्थ क्या होगा विज्ञान रूप फल और फिर विज्ञान रूप फल का एक फल और क्या हो जाएगा मोक्ष ऐसा लगाएंगे फिर आप अपंक्ति लगाना

इसी प्रकार एवं इसी प्रकार उतना ही फल प्राप्त होता है लगाइए कि वेदों के सभी कर्मों में जो फल है तो परमार सत्व को जानने वाले सन्यासी का जो विज्ञान रूप फल है परमार सत्व को जानने वाले सन्यासी का जो विज्ञान और फिर ऐसा करेंगे यहाँ पर कि सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय के समान फल फल से उपमा नहीं करना अभी आप सब और से परिपूर्ण

महान <ंगे> जलाशय के समान तो परमारत्व को जानने वाले सन्यासी का जो विज्ञान रूप फल है ऐसा लगाना परमार को जानने वाले सन्यासी का जो सबोर से परिपूर्ण महान जलाशय के समान विज्ञान रूप फल है आया तस्मिन अर्थ है उसमें किसमें विज्ञान रूप फल में विज्ञान रूप फल में उतना ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है विज्ञान रूप फल में

उतना ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है एक मिनट अभी देख रहा हूँ क्या अच्छा होगा क्यों तो राघवेंद्र क्या लग रहा है आपको ये ठीक है कि पहले वाला ठीक था अच्छा पहले व्याख्यान क्यों का फ़लो? नहीं बात यह है ना पहले वाले पैराग्राफ में सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के फल में छोटे छोटे जलाशयों के फल अंतर्भूत हो गए हैं

हो गए है ना तो यहाँ पर देखो आपको किस किसमें अंतर्भूत करना है विज्ञान रूप फल में अंतर्भूत करना है या मोक्ष में अंतर्भूत करना है ये थोड़ा सोचना है आपको तो वो तो लक्षणा करके लगा सकते हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से प्राप्त होने वाले फल के समान वहाँ तो लक्षणा से हम लगा सकते हैं आ? लग जाएगा

लगाइए फिर हम ऐसे देखो जो पहले लगाया था उसी तरह हम लगाने का प्रयास करेंगे फिर हम विज्ञान फल विज्ञान का फल ऐसा कर रहे हैं विज्ञान का फल क्या है मोक्ष है हम भी करके देखते हैं कि परमार्थ तत्व को जानने वाले सन्यासी का जो सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से प्राप्त होने वाले फल के समान सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से प्राप्त होने वाले फल के समान जो विज्ञान का फल मोक्ष है विज्ञान का फल

उसमें उतना ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है उसमें अच्छा एक अर्थ ये लग रहा है ना प्रयोजन सिद्ध किसमें हो जाता है मोक्ष में विज्ञान के फल मोक्ष में और एक अर्थ इसमें क्या है दो प्रकार का मैं बता रहा हूँ ना एक बार तो विज्ञान का फल मोक्ष कर रहा हूँ तब फिर क्या अर्थ हो रहा है की सबोर से परिपूर्ण महान जलाशय से प्राप्त होने वाले फल के समान विज्ञान के फल मोक्ष में उतना ही प्रयोजन

सिद्ध हो जाता है और एक अर्थ में क्या कर रहा हूँ कि सब और से परिपूर्ण महान जलाशय के समान विज्ञान रूप फल में उतना प्रयोजन सिद्ध हो जाता है दो बता रहा हूँ ना मैं तो दोनों में तुलना करनी है तो बताइए कि प्रयोजन जो सिद्ध होना है इसे पहले प्रयोजन किसने बताया था कि सब और से परिपूर्ण जलाशय में तो यहाँ भी जलाशय स्वयं प्रयोजन नहीं है ना जलाशय से प्रयोजन सिद्ध करना है

अच्छा तो ध्यान देना मोक्ष तो स्वयं प्रयोजन है मोक्ष तो स्वयं प्रयोजन है मोक्ष से तो कुछ और सिद्ध नहीं करना है ना तो इस दृष्टि से यदि विचार करें तो विज्ञान फलम विज्ञान रूप फल ही ठीक रहेगा क्योंकि विज्ञान फलम कर यदि विज्ञान का फल मोक्ष कर दे तो मोक्ष से कुछ और सिद्ध करना है क्या तो विज्ञान रूप फल यदि अर्थ हो जाए ना विज्ञान रूप फल का मतलब क्या हुआ विज्ञान विज्ञान ही फलवाना है ना

तो फिर विज्ञान से वो प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा विज्ञान से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है विज्ञान से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है हाँ तो विज्ञान में उतना ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है ठीक है न न मतलब कर्मों का जो प्रयोजन है वो विज्ञान से सिद्ध हो जाएगा मतलब क्या है कि विज्ञान के प्रयोजन के अंतर्गत कर्मो के प्रयोजन आ गए विज्ञान का प्रयोजन क्या है मुक्ष

तो उसके अंतर्गत कर्मों का भी प्रयोजन आ गया हमने इस दृष्टि से बताया ना कि जैसे कि सौ रुपए किसको मिल जाए तो एक दो तीन चार मिले कि नहीं मिले उस दृष्टि से कहा नहीं है कि विज्ञान का फल विज्ञान से क्या प्रयोजन मिला मोक्ष तो मोक्ष मिलने से स्वर्ग पुत्र पशु मिल गए ये मतलब नहीं है मतलब उसके मिलने से सब कुछ मिल गया क्यूँ उसके मिलने पर कुछ बाकी रहता है क्या

एक ब्रह्म को जान लेने पर कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती है उसको पा लेने पर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है आपके काम हो जाता इस दृष्टि से कहा है तो वही विज्ञान रूप फल ही लेंगे आप ठीक है और विज्ञान रूप फल का बाद में फल क्या होगा मोक्ष होगा तो ये ठीक है ये यही ठीक है दोबारा जो बताया ना कि परमार सत्व को जानने वाले सन्यासी का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान जो विज्ञान रूप फल है तस्मिन कर्थ उस विज्ञान रूप फल में

मतलब उस विज्ञान में कर्मों का उतना ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है इसका मतलब है तत्व अंतर्भुवती मतलब विज्ञान रूप फल के फल या विज्ञान के फल विज्ञान हाँ। रूप फल के फल या विज्ञान के फल में कर्मों का फल अंतर्भूत होता है विज्ञान के फल में कर्मों का फल या विज्ञान के फल में कर्म के फल का अंतर्भाव हो जाता है ये ठीक हो गया है अब लगाइए

अब ये इसको लगाइए है। इसमें नीचे की पंक्ति पहले बता रहा हूँ येद इसको लगाना यह तद वेद इसको सा का अर्थ है रैक् रैक् जिसे जानता है रैक् किसे जानता है ब्रह्म को छादोग्योपनिषद में एक ब्रह्म ज्ञानी रेख की कथा आई है तो वहां पर ये बताया गया है की रेख जिसे जानता है सह मतलब रैक्

जिससे मतलब जिस ब्रह्म को वेद का जानता, जानता है कि वो को ब्रह्म जानता है फिर लगाएंगे यह वेद तद यह वेद लगेगा और उसे जो जानता है किसे ब्रह्म को रव को जिस ब्रह्म को जानता है तद नेंगे ना मतलब उसे किसे ब्रह्म को

उसे तद यह वेद उसे जो जानता है मतलब उस ब्रह्म को और जो कोई व्यक्ति जानता है उसे अतिरिक्त कोई व्यक्ति जानता है तो लगाइए फिर ऊपर सर्वम तद अभि समेती यहाँ सह का अध्ययन कर लेना वह वह कौन ब्रह्म को जानने वाला तद सर्वम अभि समेती उस सभी को प्राप्त कर लेता है अभि समेती कर प्राप्त करता है तत्सर्वम अभिम अभी, स... अभी?

समय ती सहकर गैर किया न सहकर मनुष्य तत् सर्वम उस सभी को प्राप्त कर लेता है किसे प्राप्त कर लेता है प्रजा यज साधु कुरती की प्रजा जिस अच्छ कर्म को करती है

प्रजाजी शुभ कर्म को करती है तो शुभ कर्म को करती है तो वो उस उसको पा लेता है किसको पा लेता है शुभ कर्म के फल को पा लेता है कौन पा लेता है जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को जानता है, तो शुभ कर्मों के फल को प्राप्त कर लेता है इसका मतलब ब्रह्म को जानने वाले को कर्मों का फल भी मिल जाता है कर्मो का महान फल क्या है चित्त शुद्धि और चित्त शुद्धि के बाद क्या होता है मोक्ष पा लिया तो सब कुछ मिल गया सम्ती लगाएंगे दोबारा

से जानता जानता जानता है है है उस ब्रह्म को जो जानता है, जो मतलब अतिरिक्त कोई और फिर देखेंगे सह का अध्ययन करेंगे सहत तर्व अभी समेत हुआ उस सब को प्राप्त कर लेता है जिसे प्रजा यद किंच प्रजा जिस शुभ कर्म को करती, करती है मतलब

शुभ कर्म को करती है उसको पा लेता है मतलब शुभ कर्मों के फल को प्राप्त प्राप्त कर लेता है वो इसी श्रुते है तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान के फल में कर्मों का फल आ गया ज्ञान के फल में कर्मों का फल यही बताने में तात्पर्य है कि जो ज्ञान है वो सब प्राप्त कर लेता है इसी श्रुते ऐसी श्रुते पंचमी है ना क्यूँकी ऐसी श्रुति है क्योंकि सर्वोतर समिति इस प्रकार क्या है श्रुति है ज्ञान के फल में कर्म का फल आ जाता है यह बताने में तात्पर्य है

सर्वम कर्म इति ची ये भी बताएंगे सर्वम कर्म अभिलम पार्थ ज्ञाने पर ही समाप्त सम्पूर्ण कर्म अप्रतिबद्ध होकर ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं अभिलम्ब कर्थ अप्रतिबद्ध किया भाष्यकार ने कि संपूर्ण कर्म आप्रतिबद्ध होकर के या बिना रुके हुए ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं कर्म किसमें समाप्त होते हैं ज्ञान में तो कर्मों का फल क्या है तो ज्ञान के फल में कर्म का फल आ ना हाँ

उसको देख लेना असुविधा हो तो पूछ लेना इसका घास से जाकर देखना ये से उठे होगा सर्वम कर तो तो तो उसमें देख लेना इसको कल आरम्भ में बताना कल वहां लगवा देंगे तस्माद तो कर इसलिए तो श्लोक लग जाएगा ना ये श्लोक क्या था आपका कि उदपाने या मान अर्था की

टाग आदि अनेक छोटे छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन सिद्ध होता है सब से परिपूर्ण महान जलाशय में उतना प्रयोजन अनायास सिद्ध हो जाता है लगा लेना है अनेक छोटे जलाशय हो अब एक बड़ा जलाशय हो तो अनायास सिद्ध हो जाता है प्रयोजन तो संपूर्ण वेदोक्त कर्मों में जो प्रयोजन सिद्ध होता है या संपूर्ण वेदोक्त कर्मों का जो का जो प्रयोजन सिद्ध होता है तो ब्रह्म को जानने वाले संन्यासी का वो सभी प्रयोजन सिद्ध हो जाता है लगाइए तस्मात कर इसलिए

ज्ञान निष्ठा अधिकार प्राप्त ज्ञान निष्ठा में अधिकार प्राप्त ज्ञान निष्ठा में अधिकार प्राप्त होने के पहले ज्ञान निष्ठा में अधिकार प्राप्त होने के पहले जब ज्ञान निष्ठा में अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है तो कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ज्ञान निष्ठा में अधिकार प्राप्त होने के पहले कर्म में अधिकृत व्यक्ति के द्वारा या कर्म में अधिकारी व्यक्ति के द्वारा कूप तड़ग आदि

तड़ाग आदि के समान अल्प फल देने वाले कर्म होने पर भी उनको करना चाहिए लगाइए इस कारण से। किस कारण से, से? किस क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं इसलिए सभी कर्म ज्ञान में इसलिए ज्ञान निष्ठा में अधिकार प्राप्ति के पहले कर्म में अधिकारी मनुष्य के द्वारा कुप तड़ाग आदि अर्थ है ना

कु आदि से प्राप्त होने वाले अल्प प्रयोजन वाला होने पर भी क्या कुब तड़ाग से प्राप्त होने वाला अल्प फल वाला क्या कु तड़ाग के समान अल्प प्रयोजन वाला होने पर भी क्या कहेंगे कुप तडादी के समान अल्प प्रयोजन वाला होने पर भी कर्मों को करना चाहिए भले ही अल्प प्रयोजन है उनको करना चाहिए ठीक है

नहीं तो क्या होगा कि ज्ञान निष्ठा का अधिकार तो है नहीं और कर्म भी नहीं करेंगे तो दोनों तरफ से चले गए ठीक है ज्ञान में भी बहुत होता है आप सोचिए सोचे मात चिंतन के लिए बैठे हैं आलस नींद हो जाएगी नहीं क्या है कि फालतू जो इधर उधर की चिंतन होता रहेगा स्मृतियाँ आती रहेंगी इसमें कर्म करना चाहिए देखो आगे मा कर्म दे

कर्म एव अधिकारे कर्मण एव अधिकार ते माँ फलेशु कदाचन लगाइए कर्मणि एव अधिकारः ते कर्मणि एव अधिकारः तेरा कर्म में ही अधिकार है तेरा कर्म में ही अधिकार है, है, अधिकार है। फलेशु कदाचन मा फलेशु मतलब कर्म के फलों में कर्म के फल में कभी भी अधिकार नहीं है कर्म के फल में कभी भी अधिकार इसका मतलब क्या है फल की इच्छा छोड़ कर कर्म

करना चाहिए हाँ लोग बोले ये काम करो ये सेवा करो ये कर्म करो वैसे हमको क्या मिलेगा लोग सोचते हैं तो कर्म योग का अधिकारी है क्या वो तो कर्म योग का ही अधिकारी नहीं तो ज्ञान कहाँ हो पाएगा उसको मिलेगा तो क्या लोग यही पहले सोचते हैं तो वो भी छुपती मोक्ष मार्ग से छूट हो जाता है व्यक्ति को ऐसा सोचने वाला बताइए कर्म नहीं अधिकार है भाष्य में कर्म में ही अधिकार है न ज्ञान निष्ठायाम के ज्ञान निष्ठा में अधिकार नहीं है कर्त है तो

तेरा कर्म ही अधिकार है ज्ञान निष्ठा में अधिकार नहीं है क्या तत् कर्म है? मतलब तत्र करना कर्म में अधिकार होने पर? पर कर्म में अधिकार होने पर हाँ है कि कर्म में अधिकार होने पर कर्म कुरुता ष्टीय है की कर्म करने वाला के, कर्म करने वाला तेरा या कर्म करने वाले तेरा या कर्म करने वाले का तत्र का है कर्म में अधिकार होने पर कर्म करने वाले का फल में अधिकार नहीं है

कर्म अधिकार होने पर क्या करेगा व्यक्ति कर्म को करेगा कर्म अधिकार होने पर कर्म करने वाले का फल में अधिकार नहीं है ठीक है या इसका क्या मतलब है फल में अधिकार नहीं फल में अधिकार न हो इसका मतलब अस्तु ना लोट लगा रहे कि फल में अधिकार ना हो फल में अधिकार ना इसका मतलब क्या है की कर्म फल तृष्णा की कर्म फल की तृष्णा न हो

करूँ फल की तृष्णा न मतलब फल में अधिकार ना हो मतलब फल में तृष्णा ना हो हाँ ये मतलब है फल में अधिकार लोट है फल में अधिकार ना हो मतलब फल में तृष्णा ना हो कदाचीन अवस्थायाम किसी भी अवस्था में फल की तृष्णा ना हो या किसी भी अवस्था में फल में अधिकार नहीं मतलब कभी भी नहीं सोचना इतने दिन हम शुभ कर्म करते रहे अभी तो हमको मिला क्या लोग सोचते हैं यही सोचते इतने दिन किया क्या मिला दोनों तरफ चले गए

कर्तव्य है ना मान करना चाहिए यदा करुफले तृष्णा में से ना ते कर तो जब, जब प्राप्ति का हेतु होगा करुण फल की प्राप्ति का कर्म फल में तृष्णा होगी तो क्या होगा कर्म फल की प्राप्ति का वो हेतु होगा समझ आ रहा है एवं कर्म फल हेतु माँ भू इस प्रकार कर्म के फल का हेतु मत भू

कर्म के फल का हेतु मत हो कि, हे तो कर्म हे कि कर्म के फल का यदि हेतु बनेगा तो कर्म तुमको लिपाईमान कर देगा लगा ना ऊपर माँ कर्म फल हेतु कि कर्म के फल का हेतु मत हो कर्म फल का हेतु कब बनेगा जब कर्म फल में कर्म फल में तृष्णा होने से क्या होगा कर्म फल का हेतु होगा तो भगवान कहते हैं तू कर्म फल का हेतु मत बन तो हेतु कब नहीं बन पाएगा जब उसकी

कृष्णा कुछ होनेगा कृष्णा नहीं होगी हो अब देखना तो कृष्णा से युक्त होने पर कर्म करने पर क्या होता है बताते हैं यदा ही, ही का क्यों जब कर्म फल की तृष्णा से युक्त होकर कर्मों में प्रवृत्त होता है कर्म फल की तृष्णा से युक्त होकर के या जब कर्म फल की तृष्णा से युक्त होकर के या कर्म फल की तृष्णा से प्रेरित होकर के कर्म में प्रवृत्त होता है तब कर्म में

तब कर्म के फल जन्म नहीं तब कर्म के फल जन्म लिखा है ना तब कर्म के फल जन्म का हेतु बन जाता है तब कर्म के फल जन्म का गन कर्म गन कर का फल क्या है जन्म जो कर्म करेगा तो उसको भोगने के लिए जन्म होगा कि नहीं होगा तो कर्म का फल क्या होगा जो कर्म करेगा तो उसका फल भोगने के लिए जन्म होगा

तो इसलिए कर्म का फल क्या हो गया जन्म।, जन्म।, जन्म तो कर्म के फल जन्म का हेतु बन जाता है कौन कर्म करने वाला कर्म करने वाला स्वयं अपने जन्म का हेतु हो गया तो तो लगाना क्यूँकी जब कर्म फल क्यूँकी जब कर्म फल की तृष्णा से प्रेरित हो करके कर्म करने में प्रवृत्त होता है तब कर्म के फल जन्म का हेतु ही हो जाता है कर्म के फल जन्म का हेतु ही हो जाता है कौन कर्म करने वाला किस प्रकार

कृष्णा से प्रेरित होकर जो कर्म करता है तो अपने जन्म का हेतु बन जाता है वो इसी प्रकार उसका जन्म होता है तो कृष्णा कभी नहीं होनी चाहिए शुभ कर्म शास्त्रीय कर्म जो कहे गए हैं, वो करते रहें। तब कल्याण हो जाएगा यदि कर्म भलम न इच्छके यदि कर्म फल की इच्छा न करें यदि कर्म फल को न चाहे यदि कर्म फल को हाँ किम कर्मणा दुख रूपेण लोग दुख रूपेण कर्मणा किम दुख रूप कर्मो से क्या प्रयोजन

दुख रूप कर्मो से क्या प्रयोजन अच्छा यदि कर्म फल हम यदि कर्म का फल नहीं चाहता है यदि कर्म फल का फल नहीं।, नहीं चाहता है तो जो नहीं चाहता है कर्म का फल वो कर्म करना चाहेगा तो क्या सोचेगा की दुख रूप कर्मो से हमारा क्या प्रयोजन तो क्या चाहता है वो कर्मों को करना की ना करना जो फल नहीं चाहता है कर्मों का कर्म को नहीं करना चाहता है उसके लिए भगवान कहते हैं

माते संग अस्तु अकर्मणि माते संग अस्तु अकर्मणि अकर्मण थे संग मा अस्तु अकर्मण कर कर्म न करने में कर्म न करने में तेरी प्रीति न हो क्या है प्रीति अकर्मण कर कर्म न करने में कर्म न करने में तेरी प्रीति न हो इसका क्या मतलब है की तू कर्म को कर न करने में प्रीति न नमें जब कोई फल नहीं चाहिए तो हमको क्या मतलब शिक्षक हम बैठे रहेंगे किसी काम क्यों करें बोले ऐसा भी नहीं

लगाइए माते तो संगा अस्तु अकर्मणि अकर्मणि अकरने अकरने का क्या अर्थ है कर्म ना करने में संगा का क्या अर्थ है प्रीति है माँ अस्तु कर थे माँ मा भूत माँ भूत क्या लिया भूत तो इस कर्म ना करने में तेरी प्रीति ना हो तो कर्म करना ही चाहिए इस समय उसका सदुपयोग हमेशा करना चाहिए भजन ध्यान हो सेवा हो सब करना चाहिए यदि कर्म लग जाएगा

यदि कर्म फल प्रयुक्त न कर्तव्यम यदि कर्म फल से प्रेरित होकर कर्म न कर्तव्यम कर्म नहीं करने चाहिए ऊपर बताया कि कर्म फल से प्रेरित तो होकर कर्म, कर्म नहीं करना चाहिए तो वही शंका है यदि कर्म फल से प्रेरित होकर कर्म न कर्तव्यम कर्म नहीं करना चाहिए तभी कथम कर्तव्यम तो कर्म कैसे करना चाहिए कि फल से प्रेरित होकर यदि कर्म नहीं करना चाहिए तो कर्म कैसे करना चाहिए उचित इस पर भगवान कहते हैं

बहुत अच्छी बात है सभी गीता का एक एक जो है ना शब्द अनुकरणीय है जीवन में भी सुख शांति चाहिए तो इसी प्रकार चलना पड़ेगा नहीं तो नहीं अभी तो देखो समय कितना बदल रहा है हम खुद अपने से देखते हैं पहले लोग कहते थे ना हम कल ये काम कर देंगे शाम को कर देंगे ऐसा कर देंगे तो लोग कर देते थे अपना निजी जहाँ अपना अकेले की बात है वहाँ छोड़ो जहाँ दो तीन के व्यक्ति दो के बीच में कोई बात होगी तो लोग पालन करते थे

ऐसा भी कहा गया सनातन धर्म में तो जो जो अपना कल्याण चाहने वाला व्यक्ति है ना अपनी उन्नति चाहने वाला है वो वचन और समय वचन और समय की क्या करे एक करे जिस समय पर जो कहा है उसको करना चाहिए वचन का कर्म का समय की एक रूपता करनी चाहिए नई कष्ट से कष्ट उठा करके भी लोग अपने वचन का पालन करते थे अब तो कोई वचन की कीमत ही नहीं है कल का मतलब

महीना छह महीने दो दिन चार दिन कोई गिनती ही नहीं है तो हमारे देखते देखते इतना समय बदल गया है और उससे होता क्या है स्वयं का नुकसान है मतलब स्वयं अपने भविष्य को लोग अंधेरे में करते हैं किसी पूरा समाज ही ऐसा हो गया है तो मेरे देखते देखते घटना घट गट रही है आज के 30 चालीस साल पहले ऐसे लोग कोई कोई मिलता था अब कोई कोई ऐसा मिलेगा जो भी कहकर कर देगा <laughs> पहले कोई कोई न करने वाला होता था अब भूल से यदि कभी भूल हो गया तो खेद व्यक्त करते थे मैं भूल गया गलती हो गई

ऐसा मतलब मन में यदि यदि खेद होगा तो भूल ये, ये उससे दोबारा भूल नहीं होगी यदि छिन्नता आएगी शोक होगा कि मैंने कहा नहीं कर पाया एक हमसे अपराध बन गया शास्त्र कहता है सत्य मरुयात सत्य बोलना चाहिए हम्म सत्य बोलना चाहिए वो सत्य तो सत्य तो वही भंग हो गया अब जब सत्य भाषण क्या है शास्त्र विहित कर्म है ना एक कर्तव्य है ना अब इसका पालन न करने का तो अपने अपने को लोग अपना क्या पतन में कर रहे हैं

हाँ नहीं यदि भूल हो गई तो बहुत क्षेत्र होता थाता होती थी पहले कोई कोई होता था कह करना करने वाला अब कहे करने वाला कोई कोई है समय तो का तो बहुत परिवर्तन तो हो रहा है इसलिए कोई भी लाभ कुछ नहीं है अध्यात्म मार्ग में लेकिन कर्म ही ठीक ठीक नहीं है तो ज्ञान ज्ञान तो सब दूर हो गए नहीं बहुत ऐसी आती हैं लोग अपने प्राणों को संकट में डालकर भी बचनों का पालन करते रहे तो उससे उनको सफलता भी मिलती रही बिल्कुल विपरीत हो गया समय के लिए तो कर्म कैसे करना चाहिए भगवान कहते हैं

अब तो आलस प्रमाद तमोगुण है ना झूठ बोलना प्रमाद करना ये सब इतनी हानि होती है इससे हम लोगों की देखो आगे योगस्था कुरु परमाणी धनंजया समत्म योग उचे समत्वम योग उचे इस समत्व को योग कहा जाता है किसको योग कहा जाता है समत्व को योग कहा जाता है समता को योग कहा जाता है समता क्या है

कि फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में समान रहे फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में समान रहे फल प्राप्त होने पर प्रसन्न ना हो और फल न प्राप्त न होने पर दुखी न हो सम कही और नगा कर समत्व को योग कहा जाता है समत्व का भाष्य में आएगा कि फल की प्राप्ति हो अथवा प्राप्ति ना हो दोनों स्थितियों में समान रहे लगाइए धनंजया

योगस्थ संगम त्यक्तवा सिद्ध सिद्ध्यो कर्माणि कुरु धनंजया सं धनजया योगस्थ संगम त्यक्त सिद्ध सिद्धो कर्माणि कुरु हे के योगस्था योगस्थ योग में स्थित होकर योग में स्थित होकर हे धनंजय

योग में स्थित होकर संगम त्यक्वा आसक्ति को त्याग करके आसक्ति को किसमें आसक्ति कर्म के फल में आसक्ति आशक्ति तू क्या योग में स्थित होकर योग क्या है समत्व योग में स्थित होकर समत्व का है ना कि तू समय योग में स्थित होकर आसक्ति को का त्याग करके सिद्धि तथा असिद्धि में समान होकर सिद्धि तथा असिद्धि में समान समान हो कर कर्माण कर्म को करो

अब देखना भाष के सारे लगाइए योगस्था सन योग में स्थित होकर सन का मतलब होकर योग में स्थित होकर कर्माणि कर्म को क्यों करें तो बोलते हैं केवलम ईश्वरार्थम केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए केवल ईश्वर की जो शुभ कर्म है तो क्या मानकर किए जाते इनके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं इस भाव से करने चाहिए वेदशास्त्र सब भगवान की आज्ञा है

भगवान की आज्ञा रूप वेद ये कर्म करने से क्या होता है भगवान प्रसन्न होते हैं ईश्वरार्थम कर थे यहाँ पर ईश्वर प्रसाद ईश्वर प्रसाद हाँ ईश्वर के प्रसाद के लिए या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए योग में स्थित होकर केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करो भगवान प्रसन्न होंगे इतना ही भाव रखो और इस कर्मों का अलग से हमें कुछ फल मिलेगा ये मस्त सोचिए दूसरा फल मिले या न मिले भगवान तो प्रसन्न होते ही शुभ कर्म करने से

तथापी तट्र, है ना तत्रापी करते यहाँ कर लेना कि, इस्वर, इस्वर की ईश्वर की मतलब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होने पर भी किसे कर्मों कर्म को कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए होने पर भी ईश्वरों में तो स्थिति ईश्वर मेरे ऊपर संतुष्ट होंगे इस प्रकार आसक्ति को छोड़कर अच्छा ये आसक्ति लगाई या फलासक्ति नहीं किया भास्कर ने ईश्वर मेरे ऊपर संतुष्ट होंगे इस प्रकार आसक्ति को छोड़कर पहले क्या बोला ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है

पर उसमें आसक्ति नहीं करनी कि ऊपर संतुष्ट हो जाएंगे तो कुछ दिन, तो दिन तो संतोष हुआ नहीं, अभी और भी कर्म से। ये भाव भाषा वो तो कहते हैं ईश्वर मेरे ऊपर संतुष्ट होंगे इस प्रकार आसक्ति को छोड़कर करते रहिए फल तीक्षण आप बताते हैं लग गया तो योग में स्थित होकर कर्मों को करो अब लगाइए

फल तृष्णा सुनने का अर्थ है कि फल की तृष्णा से रहित मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्म क्या फल की तृष्णा से रहित मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्म में शुद्धि क्या लिखा यारत शुद्धि तो ऐसा लगाना फिर ठीक है फल की तृष्णा से रहित मनुष्य के द्वारा कर्म करने पर कर्मी कर्मण क्री माणे कर्म करने पर

सत्य शुद्धि जा से अंताकरण अंताकरण की शुद्धि से जन्म अंताकरण की शुद्धि से अंताकरण की शुद्धि से क्या होती है ज्ञान की प्राप्ति कि अंताकरण की शुद्धि से होने वाली ज्ञान की प्राप्ति रूप सिद्धि होती है ज्ञान की प्राप्ति रूप सिद्धि होती है लगा तो यहाँ पर सिद्धि से क्या लिया है ज्ञान की प्राप्ति रूप सिद्धि ज्ञान की प्राप्ति रूप सिद्धि सिद्धि यहाँ पर क्या है ज्ञान की प्राप्ति ही सिद्धि है ज्ञान की प्राप्ति ही सिद्धि और यह किससे जन्म

अंताकरण की और अंतरण की शुद्धि कब होगी ये सब कब होगा फल की तीक्षणा से रहित कर्म करने पर कर्मन की माड़े फल की तीक्षणा से रहित मनुष्य के द्वारा क्या कहेंगे फल की तृष्णा से रहित मनुष्य के द्वारा कर्म करने पर अंतरकरण की शुद्धि से होने वाली ज्ञान प्राप्ति रूप सिद्धि ये सिद्धि लिया इन्होंने और तद विपरीय असिद्धि और उससे विपरीत होने वाली असिद्धि

विपरीत होने वाली मतलब फल की तृष्णा वाले मनुष्य से कर्म करने पर सत सुद्धि होगी हो तो ज्ञान की प्राप्ति रूप सिद्धि नहीं होगी बल्कि असिद्धि होगी है उससे विपरीत होने वाली असिद्धि अच्छा मतलब ज्ञान प्राप्ति ना होना तय सिद्धि असिद्धि हो उन सिद्धि और असिद्धि में समान समाकर तुल्य होकर कर्म करो उस सिद्धि और में समान होकर के कर्म को करो नहीं ये भी होगा इतने दिन हो गए ज्ञान प्राप्ति हुई नहीं ये भी हो जाएगा क्लेश

तो करते रहिए अपने आप जैसे पका हुआ फल जो है अपने आप पेड़ से गिर जाता है ना तो अपने आप स्वतः ही योग हो जाएगा उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है जब पेड़ फल पक जाएगा तो गिरने में देर लगेगी नहीं, नहीं। तो वैसे ही जब कर्म पूरा अच्छी तरह संपन्न हो जाएंगे तो सत्व शुद्धि से होने वाली ज्ञान प्राप्ति में देर नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं लगेगी सोच करिए तो कुरुकर्माणी का असो योग

वह योग कौन है जिसमे स्थित होकर कुरु इति उक्तम उक्तम है कि युक्तम है उक्तम है? उक्तम, हाँ, उक्तम का है पार्टी पाठीक असो योग वह योग कौन है जिसमे स्थित होकर करो ऐसा कहा गया तत इधम सत्य सत्य ही है क्या सिद्धि असिदियो समत्वम ये सिद्धि और असिद्धि में क्या है समत्व योग कहा जाता है अच्छा सिद्धि और सिद्धि में

बताए ना कि ज्ञान की प्राप्ति रूप सिद्धि और उससे विपरीत क्या हुई असिद्धि उसमें समान रहना ये क्या है योग है तो बहुत तो अच्छी बात भगवान ने कही ये धनंजय योग में स्थित होकर योग में स्थित होकर के मतलब समत्व में स्थित होकर के है समत्व को योग कहा है ना ये समत्व में स्थित होकर सम्भाव में स्थित होकर के संगम त्यक्वा संग का त्याग करके या आशक्ति का

के मतलब ईश्वर मुझ पर संतुष्ट होंगे ऐसी भी आसक्ति नहीं करना उनकी ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते रहिए आप की आसक्ति को छोड़कर सिद्धि तथा में समान के हो गुरु कर्म को करो और समत्व को योग कहा जाता है ओम पूर्ण मद पूर्णविनम फून पूर्णा पूर्ण मद पूर्णस्या पूर्णमा पूर्णमेवा शिष्यतेम शांति कल थोड़ा ज्यादा